सहनावत सहनो भुन तो सह वी कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्वषा वह ओ शांति, शांति, शांति योग दर्शन की 46वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है समापत्तियों के भेदों में कल हमने सवितर्क समापत्ति को देखा था उसमें शब्द अर्थ और ज्ञान जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष हो रहा है उसका वाचक शब्द क्योंकि शब्द वाचक होता है और अर्थ वाच्य तो वो भी साथ में उसका भी ज्ञान और जो वस्तु तत्व है उसका भी ज्ञान और ज्ञान की प्रक्रिया ज्ञान हो रहा है इसका ज्ञान अथवा मैं जान रहा हूं इसका ज्ञान ये तीनों जब संकीर्ण होते हुए हम जब किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं तो उस समापत्ति का नाम होगा सवितर्क समापत्ति और इसमें आलंबन के विषय स्थूल विषय रहेंगे उसमें पंचभूतों को ले सकते हैं आ गए अब दूसरी समापत्ति वहां स है यहां निर लग जाएगा ये निर्वितर का समापत्ति कहलाएगी तो निर्वितर का समापत्ति में जो अगला सूत्र आ रहा है तैतालीसवां उसकी अवतरणिका में भी व्यास जी ने बहुत कुछ कह दिया है इसमें कि यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प समाधि परशुद्धुत अन जान विकल शूनिया प्रज्ञायां स्वूपमात्रेवस्थित अर्थ तत्स्वूमात्रतयाव्छेद निर्तर्का सपत्ति शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धौ ये इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है इसके स्वरूप को बताने के लिए इसमें दो प्रकार की बातें हैं एक तो है शब्द का संकेत क्योंकि शब्द न्याय दर्शन में भी आपने इस पढ़ाई था कि शब्द का अर्थ के साथ संबंध कैसा है याद है सूत्र किसी को नहीं वो तो योग दर्शन का हो गया लेकिन वो शब्द का स्वरूप नहीं है वो तो विकल्प वृत्ति का स्वरूप है न्याय दर्शन में आया हुआ है कि जहां पर शब्द और अर्थ में क्या संबंध होना चाहिए पूर्व पक्षी ने व्याप्ति संबंध को संयोग संबंध को लिया था उसका खंडन किया गया फिर वहां उत्तर दिया था कि न सामयिकवात शब्दार्थ संप्रत्यय से सूत्र न्याय में आया था सामयिक और सामयिक का अर्थ किया था सांकेतिक शब्द का अर्थ का संबंध कैसा होता है सांकेतिक संबंध संकेत से बनाया जाता है आप जब किसी को पहली बार द, बताएंगे वो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या बच्चे बड़े की बात नहीं कोई वस्तु ऐसी आई जिसका वाचक शब्द दृष्टा को पता न हो। शब्द शब्द शब्द इस प्रकार के तो ये सम्द ये शब्द। मैं शब्द का स्वरूप नहीं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ शब्द का अर्थ का संबंध तो शब्द का अर्थ का जो संबंध है जब किसी व्यक्ति के सामने कोई पदार्थ आया आपको उसका वाचक पता है शब्द दूसरे को नहीं पता तो आप कैसे बताएंगे इस वस्तु को इस शब्द से बोलते हैं यही तो कहेंगे आप तो इस वस्तु को ये शब्द बोलते समय ये वाक्य बोलते समय किधर की ओर संकेत कर रहे होंगे तो की वस्तु की ओर हो गया संकेत और आप इस वस्तु को न बोलें, केवल शब्द बोलें, शब्द का नाम बोल दिया हम्म जैसे करेला की सब्जी है तो करेला बोल दिया कि करेला कहते हैं श्रोता कहेगा किसको करेला कहते हैं गुरु गुरुजी इसको वस्तु बना कर फिर भी उसको उसको उठा के भी कह करेला। वो बात वही है।, है। वही है संकेत कई प्रकार, प्रकार के होंगे हम दृष्टि से उंगली से उठा करके कहने का तात्पर्य सामने लाना होगा उसको श्रोता का ध्यान उधर खींचना है कि ये जो शब्द बोला जा रहा है ये इसके लिए व्यवहार में आता है तो इसलिए इसे कहते हैं सांकेतिक उसी को वहां सामयिक कहा गया है वहां सामयिक समय शब्द को कालवाचक नहीं ले लेना समय के कई अर्थ होते हैं तो ये सांकेतिक कहलाता है यही शब्द यहां पर है देखो शब्द संकेत अब ये जब श्रोता ने सुना कि इस वस्तु का ये नाम है अब इससे उसकी वृत्ति बनी जाना उसने तो स्मृति में आ जाएगा ये। अब यह अब आ गया स्मृति में अब पुनः उस पदार्थ को देखेगा तो देखते ही वो शब्द अंदर जो उसने उसका जान लिया है जो स्मृति में आ चुका है वो तुरंत उपस्थित हो जाएगा वही शब्द बार बार नहीं बताना पड़ेगा तो अब जो शब्द उपस्थित हुआ क्या ये प्रत्यक्ष ज्ञान है वस्तु को देखने के बाद हमारे सामने पेड़ खड़ा हुआ है वृक्ष है और उसको देखते ही वृक्ष शब्द अंदर उभरा स्मृति में से उपस्थित हुआ तो, तो ये प्रत्यक्ष है ये वृक्ष तो प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष शब्द है यह वस्तु जो पेड़ खड़ा है सामने वो तो पेड़ जो तो खड़ा प्रत्यक्ष उसमें प्रश्न नहीं है हाँ, वो जो शब्द उभरा अंदर से नहीं वो तो स्मृति है वो है वो, वो प्रत्यक्ष नहीं है वो प्रत्यक्ष नहीं है तो बस उसी स्मृति को हटाना है अब <laughs> अब आप कल्पना करो कि सत्यपति जी आपके सामने आ जाएं कभी अचानक और आपको नाम ना, याद आए इनका मतलब नाम आए ही नहीं स्मृति में से उभरे ही नहीं, नहीं।, नहीं। वो स्थिति पिछला व्यवहार भी है यहाँ व्यवहार नहीं चलेगा बात छोड़ दो अभी लेकिन सोच लो कि व्यवहार नहीं करना है हमें और शब्द को मताने दो यह भी एकाग्रता है हाँ। किसी को देख करके उसकी स्मृति ना होती यहां दो प्रकार की बातें हैं हाँ। कि आपने इनको देखा तो एक तो यह है कि अभी शब्द को छोड़ो इनसे संबद्ध आपकी पूर्व स्मृतियां कल यहां मिले थे इन्होंने ऐसे किया था इनका ऐसा स्वभाव है ये वहां रहते हैं ये बहुत सारी बातें पीछे की जी, सबसे बड़ी बात, बात पड़ती है बातों की हमारी जो है सुखात्मक दुखात्मक हमारे से रहा अच्छा हाँ। ये है जो हमारा कांटा बना हुआ है तो, तो इनसे संबद्ध तो जो भी अनुभव है वो सारे उभरने लगेंगे तो एक तो उनको रोकना एक ये एकाग्रता ये बहुत बड़ी एकाग्रता है ये इसमें सफलता मिलती है तो फिर ये शब्द भी उभरना कि कहते क्या है इनको ये तो जान और प्रयत्न करेंगे तो तभी होता है और क्या ये सब प्रयत्न साथ अभ्यास साध्य हैं सारे ये तो यहां वही बता रहे हैं कि शब्द संकेत स्मृति शब्द का जो संकेत होते हैं शब्द जो संकेत स्वरूप शब्द है ये उसकी स्मृति जब परिशुद्ध हो जाती है स्मृति शुद्ध हो गई स्मृति शुद्ध हो गई का अर्थ क्या होगा संकेत से उभरने वाली जो बिल्कुल समाप्त कुछ नहीं समाप्त क्या है शुद्ध लिखा है शुद्ध हो गई बिल्कुल मतलब, मतलब तो तो और अच्छी प्रकार से उभर रही है, साफ बिल्कुल तो है। पहले संदेह होता था अब तो बिल्कुल ही स्पष्ट हाँ इनका यही नाम है ऐसा नहीं हम जैसे कहते हैं गंदगी शुद्ध करो तो क्या अर्थ हुआ गंदगी को धोते हैं या गंदगी हटाते हैं गंदगी को शुद्ध करो स्मृति हटा देना गंदगी तो, ना। तो गंदगी है वो क्या शुद्ध होगी हाँ। उसका नाम ही गंदगी है हाँ। उसको हटाना तो उसको हाँ। हाँ। हटाना ही शुद्ध है तो यहां हटाना अर्थ है हटाना अर्थात हमारा जो चित्त है हाँ। उसमें जो स्मृति वृत्ति वाला कार्य होता है उसको हटा दिया वहां से तो चित्त शुद्ध हुआ है चित्त में स्मृति वृत्ति नहीं है पीछे की एक भी स्मृति नहीं आनी यही तो ये है निर्वितर का समापत्ति का स्वरूप आ रहा है जहाँ करता, है। हाँ। जहां करता है। तो बस वही स्थिति है यहाँ यानी जो हमें दिख रहा है बस वही रहे उस काल में कुछ नहीं उससे संबद्ध कुछ भी नहीं आसपास रोकने का मतलब होता है फिर उभारने के चांस रहता है ये प्रे, ये वो क्लेशों की बात कर रहे हैं आप क्लेशों को तो जो है जड़ से समाप्त करना होगा हाँ वो क्लेशों के लिए है क्योंकि ये जो विद्यायुक्त वृत्तियां है हमारी ये तो हमारे लिए सहायक होती हैं लेकिन यहां हमें किसी का प्रत्यक्ष करना है उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है तो अन्य वृत्तियों को हटाना होगा नहीं तो ज्ञान तो होगा बस उथला पुथला ऐसा ही होगा सामान्य और ये संसार का हम सामान्य ज्ञान ही तो कर पा रहे हैं इसका यथार्थ ज्ञान हो जाए पर यह कहा अविद्या रहेगी अविद्या से ग्रस्त मनुष्य क्यों कहा जा रहा है क्योंकि जो भी हमारा ज्ञान हो रहा है ये सामान्य ही है सब विशेष ज्ञान नहीं है ये विशेष ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं तो विशेष ज्ञान की ओर ले जाने पर केंद्रीय भूत होना पड़ेगा अर्जुन अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था केवल आखी का कौन सी डाली पे बैठा है पक्षी कुछ नहीं कौन सा वृक्ष है वृक्ष कहाँ खड़ा है मैं कहा खड़ा हूँ मेरे हाथ में धनुष है ये बाण है ये कुछ नहीं बस वही रह गया ध्येय सूत्र आगे आएगा तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम एवं अर्थमात्र निर्भास बस ये है स्थिति अर्थ मात्र निर्भास और कुछ नहीं तो शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध हो एक तो शब्द के संकेत की स्मृति समाप्त हुई अब और आगे बढ़े कि श्रुत अनुमान विकल्प शून्यम यह भी उसी का भीषण है श्रुत अनुमान श्रुत ज्ञान जो भी उस वस्तु के विषय में सुन सुन करके हमने जो भी जाना वो भी हटाना है और उस वस्तु को देख करके अनुमान से हम अनेक प्रकार के और भी ज्ञान प्राप्त करते हैं जैसे किसी मनुष्य को देखा चेहरा हमें बड़ा उदास दिखाई दिया तो हमने क्या जान लिया कि ये दुखी है हमें उसका दुख दिखाई दे नहीं रहा है और न दिखाई देने पर भी लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है तो क्या कौन सा प्रमाण है ये अनुमान तो अनुमान से जाना अब अनुमान से जो हमने जाना है ये वो ज्ञान नहीं है जो सामने खड़ा है ये उसका ज्ञान नहीं है तो और जगह पहुंच गए ना अब हमारा केंद्र बिंदु वही वस्तु नहीं रही अब फिर उससे जुड़ी हुई अन्य बातें जो श्रुत हमने सुन रखी हैं, कोई अपरिचित मिलता है तो वहां भी श्रुत ज्ञान उत्पन्न होते हैं कैसे बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति आपको मिला कोई और उसके विषय में हमने पीछे कुछ भी नहीं सुना है अब श्रुत ज्ञान कौन सा उभरेगा भाई ये मनुष्य है मनुष्य ऐसे होते हैं उनसे ऐसे बोलो तो ऐसे व्यवहार करते हैं दिख्यों ऐसे बोलो तो ऐसे, ऐसे करते दिख्यों हैं दिख्यों। बहुत सारी बातें आने, आने लगेंगी वो कैसे कपड़े पहने हुए है कैसा हो सकता है ऐसे कपड़े पहनने वाला ऐसा होता है ये सुन रखा है पीछे जान रखा है सब हम्म अच्छे कपड़े हैं फटे टूटे हैं कैसे है गंदे हैं किसी व्यक्ति को देखते ही एक तो तो तो ये ये ये ये सब कहां से आ रहे हैं श्रुत श्रुत श्रुत अनुमान अनुमान अनुमान हुआ है है है है है कारण बन रहा है इसमें यहां शब्द की बात नहीं नहीं नाम उसका क्या है ये? मतलब ज्ञान तो से भी रहित होना चाहिए हमारे पिछले संस्कार स्मृतियां सब उसी में आ गए श्रुत ज्ञान से स्मृति ही तो बनेगी अनुमान उसी समय करेंगे हम अनुमान से स्मृति बनेगी वो अलग है लेकिन प्रत्यक्ष वस्तु को देख करके जो अनुमान उस काल में हो रहा है वो वहां पर नया ज्ञान कहलाएगा कि जैसे हमने किसी के उदास चेहरे को देखा तो ये दुखी है ये ज्ञान स्मृति में था क्या ये स्मृति में था क्या धुआं को देखा अग्नि है यह ज्ञान स्मृति में है क्या ये अनुमान से हुआ ना नया ज्ञान है ये स्मृति में हुआ है रसोई वाला कि धुआं अग्नि साथ साथ रहते हैं होता है ये तो नहीं इस प्रकार नहीं। का, इस प्रकार प्रकार का का होता है वो तो ठीक है संबंध संबंध अब तो है लिंग से लिंगी का ज्ञान होगा तो उसमें हम रसोई का अगर ज्ञान ना हो पहले तो पता लगा लेंगे अनुमान भी तो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है पीछे कुछ हमने प्रत्यक्ष किया हुआ है या तो अनुमान से जानना है वो यहाँ स्मृति में है लेकिन नया ज्ञान जो हो रहा है कि ये दुखी है यह नया ज्ञान हुआ तो ऐसे श्रुत और अनुमान ज्ञान जो कि विकल्प के रूप में है यहाँ पर जो विविध कल्पनाएं पर कल्पनाओं के रूप में है उससे भी शून्य शून्यम समाधि प्रज्ञायाम <स्थित्थ> ज्ञान जैन ज्ञान ये विविध प्रकार से है विविध प्रकार के ज्ञान है वो शून्य हो जाने पर हाँ वो शून्य हो जाने पर कैसी प्रज्ञा में समाधि प्रज्ञा में यहां चर्चा हो रही है समापत्तियों की यहां समापत्ति के स्थान पर इन्होंने समाधि शब्द का भी प्रयोग किया है समाधि भी बोल देते हैं उसके लिए लेकिन थोड़ा सा अंतर करेंगे तो पता लग जाएगा कि समाधि तो एक भूमि हो गई और उस भूमि में जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है वो समापत्ति है तो इसको यूं भी कह सकते हैं कि समाधि में समापत्ति होती है समापत्ति में समाधि नहीं समाधि में समापत्ति तो यह समाधि प्रज्ञा है अर्थात उस अवस्था में जो प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो प्रत्यक्ष ज्ञान श्रुत अनुमान से भी रहित हो और शब्द संकेत स्मृति से भी रहित हो ऐसा होने पर <coughs> फिर कहा आगे कि स्वरूप मातृण अवस्थित अर्थ है अब जो अर्थ हमारे सामने है जो भी वस्तु है वो कैसी होगी फिर अब केवल अपने स्वरूप मात्र से अवस्थित हम बच्चे में घटा सकते हैं ये जी कल भी मैंने उदाहरण दिया था कि जो बच्चा अभी शब्द को भी नहीं जान रहा और उस वस्तु से संबद्ध अन्य कोई पीछे के अनुभव उसको बताया भी नहीं गया है और कोई फल खाने को दिया उस फल का नाम भी नहीं बताया है उसको अभी तक हुँ? या फल ही रख दिया है खाने को नहीं दिया है अभी प्रत्यक्ष ही कर रहा है वो उस फल से संबद्ध अन्य कोई स्मृति उसकी है नहीं पीछे की है? अनुमान करने के योग्य भी नहीं है अभी वो कि उसको देख करके कुछ अनुमान करने लगे तो बच्चा बनकर के देखो कि क्या क्या देख रहा है उसमें वो क्या लग रहा है उसको क्या क्या प्रत्यक्ष हो रहा है उसके लिए का रहा है। बस वही दिख रहा है ना तो फल का आकार प्रकार कोई श्रुत और ये अनुमान थोड़े ही है ना कोई शब्द है ये बस केवल प्रत्यक्ष है लेकिन हम देखेंगे जब उसको तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे अब कितना अंतर आ जाता है तो यदि समापत्ति का अभ्यास करना है तो बच्चा बनना पड़ेगा अगर बड़े बनकर के करोगे समापत्ति का अभ्यास तो नहीं होगा यानी कि प्रारंभ में हम ऐसे ही थे और इसीलिए बच्चों को जब योगाभ्यास सिखाया जाता है वो जल्दी सीखते हैं एकाग्र जल्दी हो जाते हैं किसी विषय पर न तो न कोई बाह्य चिंताएं हैं ना कोई बाह्य वृत्तियां हैं और जो बच्चे आजकल के बच्चे ले लो है कम आयु से ही और ये टीवी देख देख कर और तमाम सारे में क्या क्या जान रहे होते हैं जो उनकी वृत्तियों को बहुत विस्तृत फैला रहे हैं तो उनमें एकाग्रता नहीं आएगी इतनी शी, इतना शीघ्र लेकिन एक प्राचीन परिपाटी देखें आप प्राचीन शैली जो द्वितीय समोल्लास में महर्षि दयानंद ने लिखा है संतान के लिए शिक्षा का जो विषय आया है उसमें तो माता पिता कैसी शिक्षा दें उनको और वहां फिर आठ वर्ष में ही उसको आचार्य के पास भेज दिया गया है अब कहा बाह्यवृत्तियां बनेगी और वहां जाकर के केवल विद्या ही है बस कुछ है ही नहीं और बाह्य संसार से उसका संबंध हट चुका है और यहाँ तो छोटा सा बच्चा भी हाथ में मोबाइल जो है वो सब सब चला लेगा आप भले ना चला पाए <laughs> तो इस तरह से क्या है हम योग से बहुत दूर पहुंच जाते हैं कहा तो ये बता रहे हैं कि बच्चा बनो और यहां आजकल के बच्चे बड़े बन रहे हैं वो अलग विषय है कि जो अज्ञानी होता है उसको बालक कहते हैं तो अज्ञानी ठीक है आप बनो अज्ञानी लेकिन अज्ञानी किसमें हाँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम बालक बने का अर्थ है अज्ञानी बने हाँ तो अज्ञानी बनो अज्ञानी बनो वृत्तियों के रूप में वृत्तियां न उठें वृत्तियों का ज्ञान आपको न हो वृत्तियों का ज्ञान न हो आ, बालक परिशुद्ध होता है लेकिन आजकल लेकिन वो अलग प्रसंग में है श्लोक की अज्ञो भवती वही बालक पिता भवती मंत्र वो तो अलग है वो तो अज्ञानी के रूप में आता जो नहीं जाता ऐसी तो पढ़ाते बालकों तो तो तो शिशु का दृष्टान्त है। ले लेते हैं और जहाँ ये प्रसंग आता है की परमात्मा ने उन चार ऋषियों को कैसे वेदों का प्रकाश दिया उनके अंतकरण में कैसे वेदों का प्रकाश परमात्मा ने किया वो विधि क्या रही होगी उसकी तो वो भी हम बच्चे के दृष्टांत से ही जान पाते हैं कि हम किसी बच्चे को जब सिखा रहे हैं तो कैसे सिखाते हैं अंतरमात्र इतना है कि हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं ईश्वर शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है लेकिन हम जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो शब्द फिर पहुंच कहां रहे हैं उसने श्रोत्र से सुना अब श्रोत्र से सुनकर के ये शब्द पहुंचा तो उसके अंतःकरण में ही प्रक्रिया फिर वहीं पहुंच गई अब हमने शब्द को बोल करके उसके अंतःकरण में चित्त में पहुंचाया और वहां चित्त में ईश्वर पहले से ही बैठा हुआ है तो उसने ये जो प्रक्रिया हमारे शब्द बोलने की और वहां तक पहुंचने की बस इतना नहीं हुआ वहां पर लेकिन इसके बाद जो हो रहा है बच्चे के अंदर जब शब्द पहुंच चुका है अंतकरण में परमात्मा का कार्य वहां से प्रारंभ हो रहा है ये बाहर का ही तो रह गया सारा तो बाहर की आवश्यकता कहां रहेगी उसके लिए वो तो बिना बोले ही अंदर उस ज्ञान को उभारेगा हम बिना बोले उभार नहीं सकते क्योंकि हम बच्चे के शरीर में व्यापक नहीं है परमात्मा व्यापक है उन ऋषियों के अंतःकरण में भी तो वो वहीं पर ज्ञान उत्पन्न करता है उनके लिए लेकिन जैसी उत्पत्ति बच्चे के साथ में हो रही है ज्ञान की ठीक वही प्रक्रिया वहां होती है तो स्वरूप मात्रेण अवस्थित अर्थ है केवल अर्थ अब स्वरूप मात्र से ही अवस्थित है यानी स्वरूप मात्र ही है उसका उससे जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है आसपास अब उससे संबंधन ने कोई भी ज्ञान नहीं है ऐसा अर्थ और तत्स्वरूप आकार मात्र तया एवं अवच्छिद्य अपने स्वरूप के आकार मात्र से ही वह वहां उपस्थित रहता है ऐसी समापत्ति है उसका नाम होगा साच निर्वितर का समापत्ति ही तो समापत्ति में संत आपले व्याप्त है और इसका अर्थ होता है पीछे दिया है उन्होंने समापत्ति का कि प्राप्ति ही आपती अर्थात ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान समाधि है अवस्था का नाम समापत्ति है प्रत्यक्ष ज्ञान जो हो रहा है उसका नाम तो समाधि अवस्था में समापत्ति होती है तो वितर्क शब्द को इन्होंने हटा दिया यहां पर यहां निर्वित हो गया वितर्क में शब्द ज्ञान ये जुड़ जाएंगे और उससे संबद्ध अन्य श्रुत अनुमान ये सब जुड़ जाएंगे ये सब मिलाकर के बनेगा सवितर्क यहां निर्वितर्क हो गया अब केवल अर्थमात्र ही है बस और कुछ भी नहीं है तत्परम प्रत्यक्षम ये है पर प्रत्यक्ष श्रेष्ठ प्रत्यक्ष तो अभी तो ये निर्वित में ही है उसको में और इसी में श्रेष्ठ प्रत्यक्ष है अब कल्पना करो ये कहां ले जाएंगे आगे चल करके आपको अभी तो संप्रज्ञात समाधि का ये प्रथम भेद चल रहा है और प्रथम भेद का ये अवान्तर भेद है, वितर्क समापत्ति का अवांतर भेद, वितर्क के अबांतर दो भेद कर दिए सभी सवितर्क और निर्वित दोनों को मिला के बोलना होगा तो टाप डाप चाप तीनों को मिला के बोलना होगा तो जो दोनों में आ रहा है तीनों में आ रहा है वो बोल दो तीनों में आ रहा है नहीं आप तो सवितर्क और निर्वितर्क इन दोनों में कौन सा ऐसा शब्द है जो दोनों में आ रहा है बस ये मूल शब्द हो गया ये अब ये अंतर हो गए नीप नीश नीन तीनों में क्या आ रहा है तीनों में क्या आ रहा है हाँ तीनों में क्या आ रहा है हाँ तीनों में तो तीनों में क्या आ रहा है ये कठनाई क्यों हो रही है बोलने में <laughs> चेहरा चमका तीनों, हाँ। तो तीनों आ आएंगे तो वितर्क कहेंगे तो आप दोनों आएंगे ये निर कहेगा देखो आपने वितर्क कह के बुलाया मैं भी आ गया सवित कहेगा देखो आपने वितर्क बोला है मैं भी आ गया क्योंकि वितर्क उसमें भी है वितर्क उसमें भी है इसमें कहा पहुँच गया बाप कोई एक परिभाषा हो उसके अंदर जो पांच भेदर्भे कहलाए वो अबांतर भेद हो गए किसी ग़ा। एक का नाम लिया हमने उद्देश्य कह के कथन किया जैसे प्रमाण प्रमेय में प्रमाण शब्द बोला अप्रमाण के अबांतर भेदेद तो जो अबांतर भेद होंगे वो सारे ही प्रमाण हैं, जैसे वितर्क वांतर भेद दोनों ही वितर्क है ये लेकिन एक सवितर्क है एक निर्वितर्क है तो तच तत्परम प्रत्यक्षम ये पर प्रत्यक्ष है बहुत श्रेष्ठ प्रत्यक्ष है ये और पर प्रत्यक्ष क्यों कहा है इसको तो आगे बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है इनका यह कि तत् श्रुतानुमान बीजम श्रुत और अनुमान यानी कि शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण ये इनका बीज है कौन ये समापत्ति परम प्रत्यक्ष मतलब है कि ये पर प्रत्यक्ष श्रेष्ठ अच्छा सोचा इसके आगे नहीं, नहीं नहीं नहीं ये तत् समापत्ति ये ये जो बताई निर्वितर का इससे ये भी सिद्ध हो गया कि समापत्ति किसे कहते हैं प्रत्यक्ष को हो गया नहीं ये तत्परम प्रत्यक्ष वाक्य ये भी सिद्ध कर रहा है कि समापत्ति प्रत्यक्ष का नाम है और पर इसलिए है क्योंकि सम शब्द लगा दिया है समापत्ति सम्यक आपत्ति यह पत्तीकार समस्या नहीं है चारों ओर से प्राप्ति।, प्राप्ति हो जाना यानी उस पदार्थ के विषय में पूर्ण ज्ञान यह आपत्ति पूर्ण ज्ञान तो तत्व श्रुतानुमान और बीजा अब इस प्रत्यक्ष को प्राप्त करके और इस प्रत्यक्ष के आधार पर जो ज्ञान मिला उसको हम जब दूसरों को बताते हैं वो शब्द प्रमाण होता है फिर और वह शब्द प्रमाण निर्दुष्ट होगा शुद्ध शब्द प्रमाण कहलाएगा कहने को तो श्रुत अनुमान ये सामान्य मनुष्य भी प्रयोग करते हैं लेकिन उनका ज्ञान हो सकता है भ्रांति से युक्त हो लेकिन जिसने ये समापत्ति के आधार पर जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया है तो वह उसका जो बीज बनेगा श्रुत का वो बिल्कुल शुद्ध शब्द प्रमाण कहलाएगा और इसीलिए सबसे बड़ा प्रमाण कौन होता है परमात्मा क्योंकि उसके लिए हर पदार्थ प्रत्यक्ष है हमारा प्रत्यक्ष हल्का फुल्का होता है तो एक पदार्थ में भी भी बहुत थोड़े से, हाँ। से। तो बनता वो भी बीज है लेकिन वो बीज एक सामान्य रूप में ही है और यहां ये दिखाना चाह रहे हैं कि सामने जब कोई पदार्थ हमारे, आता है, उस अवस्था में हमारे अंदर जो अनेक स्मृतियां शब्द के रूप में आ रही है या अन्य श्रुत अनुमान के रूप में आ रही हैं ये प्रत्यक्ष ये श्रुत के अनुमान के बीज नहीं है बीज वो है जो केवल पदार्थ जब स्वरूप मात्र से अवच्छिन्न हो रहा है प्रतिभासित हो रहा है वो अवस्था जो बनती है ज्ञान की वो श्रुत का और अनुमान का बीज बनता है और उसी को स्पष्ट किया कि ततः श्रुतानुमाने प्रभवतः ततः मन इसी से किससे ये परप्रत्यक्ष से श्रुत और अनुमान उत्पन्न होते हैं यहीं से उत्पन्न होते हैं और ऐसा प्रत्यक्ष करने वाला साक्षात्ता व्यक्ति जब दूसरों को बताएगा तो वो पूर्ण प्रामाणिक होगा तो यहीं से उत्पन्न होते हैं ये लेकिन ये जो प्रत्यक्ष हुआ है अभी अब देखो कितनी विचित्र बात है कि ये प्रत्यक्ष श्रुत और अनुमान का बीज है हुँ? लेकिन दूसरा वाक्य ये प्रत्यक्ष श्रुत और अनुमान से रहित है हुँ? जो श्रुत और अनुमान से रहित प्रत्यक्ष होता है अब इसको मैं उधर से बोल रहा हूं घुमा करके कि जो श्रुत और अनुमान से रहित प्रत्यक्ष होता है वही प्रत्यक्ष श्रुत और अनुमान का बीज बनता है जो व्यक्ति डॉक्टर ले लो जो डॉक्टर रोग से ग्रस्त नहीं है वो दूसरे के रोग को दूर कर सकता है कि नहीं अब डॉक्टर स्वयं बुखार में है तो पहले अपने लगाए थर्मामीटर के दूसरे के लगाए पहले स्वयं खा ले औषधि मरीज कहेगा डॉक्टर साहब पहले खुद तो सही हो जाओ मरीज कहेगा डॉक्टर साहब पहले खुद तो सही हो जाओ दवाई खाके मुझे बाद में देना दवाई हैं आप खुद तो बीमार हो बीड़ी पी रहा है व्यक्ति दूसरे से कह रहा है बीड़ी मत पियो बोतल मुंह में लगाए हुए है शराब की दूसरे से कह रहा है शराब मत पियो बात जी शराब का नुकसान हाँ जान है जिसके ना फटे बेवाही वो क्या जाना पीर पर तो यहां जो प्रत्यक्ष श्रुतर अनुमान से रहित हुआ है क्योंकि शुद्ध प्रत्यक्ष है ये तो वही प्रत्यक्ष श्रुतर अनुमान का बीज बनता है ये है तो वही वाक्य आगे है कि न च्रुतानुमान ज्ञान सहभूतम तद दर्शनम तद दर्शन ये जो दर्शन हुआ है पर प्रत्यक्ष वाला ये दर्शन कैसा है श्रुत और अनुमान ज्ञान के साथ नहीं हुआ था ये और श्रुत अनुमान ज्ञान के साथ यदि हम दर्शन करेंगे तो ये श्रुत अनुमान का बीज नहीं बनेगा क्योंकि वही हमारा मिश्रण आ गया वो शुद्ध प्रत्यक्ष नहीं होगा वो मिश्रित प्रत्यक्ष है और मिश्रित प्रत्यक्ष श्रुत अनुमान का वास्तविक बीज नहीं बनता है हम सामान्य व्यवहार भले ही कर लेकिन यथार्थता नहीं आ पाती इसलिए अब कहते हैं कि योगी को ये समापत्ति होती है ये कैसी है कि तस्मात असंकीर्णम असंकीर्ण प्रमाणांतरेण अन्य प्रमाणों से बिल्कुल घालमेल नहीं है यहाँ पर मिली हुई नहीं है संकीर्ण मिली हुई। हाँ संकीर्ण मिली हुई पीछे आया था ना शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सब इतर का समापत्ति अब यहां पर जब सूत्र दूसरे निर्वित का जब लक्षण दे रहा है तो असंकीर्ण आना ही है तो प्रमाणांतरण असंकीर्ण अन्य प्रमाणों से असंकीर्ण है ये तो अन्य प्रमाण में ये श्रुत अनुमान ये सब आगे इनसे असंकीर्ण है ऐसा है ये योगि नवितर्क समाधि जम दर्शनम निर्वितर्क समाधि से उत्पन्न ये जो दर्शन है समापत्ति के रूप में जिसको पर कहा गया है ऐसा है ये योगी का दर्शन तो यहां तक तो अभी ये सूत्र की अनुक्रमणिका ही थी अवतरण आगे और वाक्य बोला कि निर्वित समापत्ति है दर्शन प्रत्यक्ष ज्ञान वही समापत्ति जो शब्द है उसी का है ये समापत्ति को ही दर्शन कहते हैं समाधि हाँ समाधि जो है समाधि से अवस्था आ गई यहाँ पर और जो दर्शन है ये हो गई समापत्ति <laughs> तो निर्वितरकाया समापत्ति अस्या को पहले ले लें अस्याह निर्वितरकाया समापत्ति सूत्रेण लक्षणम ते। ते। तो जितना इन्होंने कहा है तो सूत्र में आना भी नहीं है अब इन्होंने अवतरणिका में ही बहुत सी बातें खोल दी हैं। इसलिए भाष्य में ज्यादा वो नहीं आएगा लेकिन यहां इन्होंने आगे उसी का लक्षण का सूत्र दिया है वास्तविक सूत्र की ही व्याख्या इन्होंने पीछे कर दी है हम्म जब कहीं यात्रा करने जाते हैं किसी विशेष स्थान को देखना हो और उसके विषय में अगर हमारा ज्ञान थोड़ा हो जाए कहते हैं जा बताओ तो हम कहा जा रहे हैं क्या देखने जा रहे हैं और ना बताए तो फिर वैसा एक वहां जाने के प्रति लालयत नहीं होंगे ज्यादा और जब थोड़ा सा वर्णन कि वहां ऐसा अच्छा ऐसा है वहां ऐसा है तो जरूर जाएंगे तो बता दिया उन्होंने पहले से थोड़ा और उत्सुकता बढ़ा दी कि ऐसी समापत्ति का लक्षण आ रहा है तो सूत्र बोलेंगे स्मृति, स्मृति परिशुद्ध स्वरूप, स्वरूप शून्य इव मात्र निर्भाषा निर्वितर का अब ये जो पीछे बताया था कि शब्द संकेत तो स्मृति परिशुद्ध हो यह इसी का अर्थ था स्मृति परिशुद्ध हो का स्मृति बिल्कुल परिशुद्ध है शुद्ध भी नहीं है परिशुद्ध है आसपास भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है जितना भी जो कुछ जानकारी उस विषय में थी हमें पहले से पूर्व से वो सब हट चुकी है जैसे मान लो कोई व्यक्ति मूर्छा में था मूर्छा में उसको कुछ भी वो नहीं था और मूर्छा के बाद उसकी मूर्छा हटी लेकिन मूर्छा आई किसी आघात के कारण से मूर्छा आई किसी आघात के कारण से बेहोश हो गया और मूर्छा तो हट गई उसकी लेकिन वो आघात के कारण से प्रभाव ये रहा कि पीछे का उसको अब कुछ भी याद नहीं आ रहा है अब कल्पना करो वह व्यक्ति जब आंखें खोलेगा और अपने संबंधियों को या किसी को भी देखेगा आसपास तो कौन कौन सी स्मृतियां उठेंगी कुछ नहीं। <laughs> जैसे किसी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दिया गया कुछ कर दिया ना फॉर्मेट है ही नहीं उसमें कुछ भी हो? वो अवस्था बनानी है, तो है। बनाओ कोई कहेगा हम इसलिए तो नहीं पढ़ रहे हैं जाते, क्योंकि नहीं क्योंकि बहुत स्मृतियाँ बनेंगी फिर ना एक्सीडेंट होने के बाद कहाँ हो कैसे हो ये भी कहा जाएगा मेरा नाम क्या है मेरा नाम क्या है हाँ तो जहां नहीं सोच रहे वहां तुमने तो ज्ञानपूर्वक हटाया है स्मृति को हाँ, और यहाँ तो वैसे ही हट गया है लेकिन जो वैसे ही हट गया है वो अवस्था लानी है ज्ञान पूर्वक ये कह रहे हैं यहां ऐसा नहीं कि सिर चोट मारो पहले फिर समाधि लगाने बैठो लग नही है समाधि चलो पहले चोट मारते हैं वही तो बात हो रही है वो हटाना है वहां से हाँ वही स्थिति करनी है बिल्कुल स्मृति को शुद्ध कर देना है <laughs> बिल्कुल डिलीट कुछ भी नहीं है अंदर यहां हो रहा है वस्तु को प्रत्यक्ष करने की प्रक्रिया कि हम वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष यदि करना चाहते हैं यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ये तो खैर बाकी जो लौकिक उदाहरण है हमें समाधि में इनको नहीं लेना है यहाँ तो पंचभूत आएंगे तन मात्राएं आएंगी इंद्रिया आएंगी इनका वास्तविक ज्ञान पर प्रत्यक्ष वो तभी होगा जब स्मृति परिशुद्ध हो जाएगी किसी चीज का चाहे उसको तन में कह दीजिए तन में हो गए उसमें हम बिल्कुल को जाना प्रत्यक्ष करना चाहते क्या है वास्तव में शरीर क्या है तो फिर उसके लिए सारी स्मृतों को रोक करके कर होना तभी तो आगे प्रत्यक्ष और देखो लौकिक व्यवहार में भी हम बहुत सरलता से जान लेंगे इस विषय को कि मान लो कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है बहुत स्वादिष्ट भोजन है लेकिन कुछ घटना ऐसी घट गई है कि ध्यान उसका उधर जा रहा है बार बार अन्य स्थानों पर वृत्तियां अन्य विषय उभर रहे हैं उसके तो भोजन स्वादिष्ट होने पर भी वह स्वाद की अनुभूति नहीं कर पा रहा है तो स्वाद की अनुभूति न करना अनुभूति का अर्थ क्या हुआ प्रत्यक्ष स्वाद का यथार्थ प्रत्यक्ष न हो पाना इसमें वस्तु में स्वाद नहीं है भोजन में ये कारण है या कि उसकी एकाग्रता न होना कारण है अच्छा अब एकाग्रता जब होगी भोजन में तो क्या हुआ अब यही तो हुआ कि जो अन्य स्मृतियां आ रही थीं किसी घटना से जुड़ी हुई वो हटी या नहीं हटी बस वही बात हो रही है स्मृतियां एकाग्रता में बाधक बनेंगी फिर ये सिद्ध हो गया और उससे हानि क्या हुई कि यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ हमें स्वाद का तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अन्य सब विषयों से वृत्तियों को हटाना होगा इस प्रणव धनु वगैरह कहते हैं वाला प्रणवो धनु शर् आत्मा ब्रह्म तल उचे अप्रमत्ते नैदव्यम शर्वत मयो भवे तब बाण जो है उसमें लक्ष्य में विधेगा तनमयता वो ऐसे ही करते हैं तो वो सब भूल जाते हैं इधर उधर का हाँ वो हुए योगी हैं एक प्रकार के वो, वो, वो एक प्रकार के योगी ही हैं एकाग्रता उन्होंने पूरी प्राप्त की हुई है और तभी सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं वो अंतर इतना पड़ जाता है कि वो भौतिक क्षेत्र के योगी हैं और ये योग शास्त्र आध्यात्मिक क्षेत्र का योगी बनाना चाह रहा है तो वो नहीं इनके न करने से वृत्तियां एकाग्रता नहीं आ पाएगी ये तात्पर्य नहीं है इनके न करने से यम नियम आसन आदि का न करने से हमारे चित्त में जो अविद्या के संस्कार है वो नष्ट नहीं हो तो उन वैज्ञानिकों के अविद्या के संस्कार कौन से राग द्वेष आदि जब व्यवहार में आएंगे उस खोज को करते करते अब वहां थक गए अब व्यवहार में भी तो आएंगे अन्य कार्य करेंगे नहीं तो वहां वो तुम्हें दिखाई देगा कि देखो इनमें ये राग है इनमें द्वेष है इसमें ये है इसमें ही है। वैसे है और उनके न हटने से अविद्या के संस्कारों के न हटने से ये जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होगा तो ये कुछ और दिशा की ओर ले जा रहे हैं हमें प्रक्रिया वही रहेगी एकाग्रता की जहां उनकी हो रही है वैसी ही है यहां भी क्योंकि जिस समय वो खोज कर रहे हैं परीक्षण कर रहे हैं किसी विषय का विज्ञान का कोई सिद्धांत निकाल रहे हैं उस अवस्था में तो एकाग्र है वो लेकिन एकाग्रता मात्र होने से कोई ये समझ बैठे कि मेरे अविद्या के संस्कार नष्ट हो गए ये भूल है क्योंकि ये तो बात यहां भी आएगी आगे चल करके कि हमने खूब यम नियमों का पालन कर लिया पूरा कर लिया लेकिन संस्कार नष्ट नहीं होंगे ऐसे संस्कारों पर अलग से कार्य करना होता है वो फिर जो क्रिया योग आएगा वो सहायता करेगा फिर प्रतिपक्ष भावना फिर महाप्रतिपक्ष भावना तो वो तो वैज्ञानिक नहीं करेगा वो जानता ही नहीं इन चीजों के लिए तो महा और है भावना। आप जब कमरे में कूड़ा देखा आपने और लगा आपको कूड़ा कि ये तो सही नहीं है उसे हानि आपको लगी ये क्या है प्रतिपक्ष भावना हानि को देखना ये क्या है प्रतिपक्ष भावना हानि की कल्पना करना अरे इससे ये ये हानियां हो सकती हैं ये होगी प्रतिपक्ष भावना तो आपने क्या किया झाड़ू लेकर के कूड़ा हटा दिया हाँ। अब फिर ऐसे उंगली करके देखा ये तो लगता है कूड़ा अभी है यहां रह गया सूक्ष्म है अब उसमें भी आपको हानि दिखाई दे रही है इसको भी हटाना पड़ेगा अब आप पहुंचा लेकर के कपड़ा गीला करके और पहुंचेंगे क्यों कर रहे हैं ऐसा झाड़ू लग तो गई थी लग तो गई थी लेकिन उसके कुछ सूक्ष्म कण रह गए थे तो ऐसे हमारे जो स्थूल अविद्या के संस्कार है वो तो प्रतिपक्ष भावना से हटेंगे लेकिन सूक्ष्म संस्कार कपड़े की गंदगी कुछ तो ऐसी हमने झाड़ करके हटा दी कुछ ऐसी है फिर धो करके हटाई पानी में डुबो डुबो के बार बार निकाल निकाल के कुछ ऐसी है कि फिर हमने साबुन लगा करके हटाई लेकिन फिर भी कुछ रह गई अब गर्म पानी में डालेंगे कोई रासायनिक रसायन का प्रयोग करेंगे ये सब उपाय क्यों हो रही हैं तो वही यहां पर है और नहीं तो क्यों कहा विद्वान के लिए अक्षय पात्र कल्प एक कण भी अविद्या का यदि उसके अंदर है तो वो भी उसको सहन नहीं हो रहा है ये भावना है, हैं हैं नहीं तो बड़े सरलता से लोग कहते हैं, ना ना मेरे अंदर ना राग है ना जो कुछ नहीं है मैं तो समान व्यवहार करता हूँ बस लेकिन है कुछ हो तो रही है अंदर लेकिन हाँ व्यवहार कुछ और है आ, पता इसमें है में तो मल तो हट जाते हैं लेकिन स्थूल जो सूक्ष हैं, जो सूक्ष्म संस्कार गहराई तक वृक्ष हमें दिखाई दिया और हमें वृक्ष हटाना है तो ठीक है हमने काट दिया उसको कुलड़ी से लेकर के भूमि से उसको काट दिया लेकिन जड़े तो रहेगी उसके अंदर सारी अब वो तो यूं ही निकल पाएंगे ऐसे सरलता से क्या जड़ों को निकालने के अब आरी का प्रयोग करेंगे क्या करेंगे अब उसके आसपास की सारी मट्टी हटाएंगे कुदाल लेकर के कितना परिश्रम करना पड़ेगा और एक एक जड़ सारी उसकी जब लगेगा कहा कुछ भी नहीं है दोबारा अंकुर निकल ही नहीं सकता क्योंकि जड़ यदि रहेगी तो अंकुर तो निकलने की संभावना है और होता है ऐसा फिर अंकुर निकल आते हैं तो वहां तक संभालना होता है शुद्ध वहां तक करना होता है और वो अवस्था आती जाकर के वहां जब सूत्र आता है ना जो धर्म समाधि का और उसके आगे सूत्र है ततह क्लेश कर्म निवृत्ति ही, वहां जाकर के निवृत्ति होती है फिर अर्थात धर्म समाधि तक हम जब पहुंच जाते हैं तो फिर ऐसी अवस्था आएगी कि वहां ईश्वर ही हमारी सहायता अब करता है क्योंकि अंतिम कार्य ईश्वर कर जाता है भी ये वो तो मैंने स्थूल धारण दिया कि कमरे में झाड़ू लगाई पोंछा लगाया फिर पोंछा भी हम लगाया है लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितनी कुशलता से घर की महिलाएं बेटियां सफाई कर सकती हैं हम नहीं कर पाएंगे उतना होता है नहीं ऐसा पुरुष वर्ग उतना नहीं जानता इन विषयों में तो वहां हमने ठीक है झाड़ू लगा दी पहछा लगा दिया आ घर में पत्नी मां बेटी आई के कैसे किया है आपने ये इसमें रह गया है ठीक है आप कर दो तो ऐसे ही जीवात्मा जहां तक इसकी सामर्थ्य है जहां तक संभव है वहां तक प्रयास करके अपने चित्त को ये शुद्ध करता है प्रतिपक्ष भावना भी करता है महाप्रतिपक्ष भावना भी करता है सब कुछ कर रहा है ये लेकिन सफलता यू नहीं मिलने वाली अब ईश्वर देखता है कि इसकी तो सारी शक्ति जितनी भी है इसके पास में क्योंकि ईश्वर के तो ज्ञान में हमारी शक्ति छिपी हुई है नहीं या छिपी हुई है उसको पूरा पता है कि हमारी शक्ति सामर्थ्य है कितनी योग्यता है कितनी अब उसे लगा के इसने पूरा अपनी शक्ति का प्रयोग कर लिया है अब आगे ईश्वर का काम प्रारंभ होता है अब वो अपने हाथ में ले, ले लेगा अब वो पहछा लगाएगा और उसका पहछा कैसा होगा हम समझ सकते हैं तो इसीलिए मंत्र में आता है न पवते पवते धाम किंचना। ने पवते धाम पवतेंचन हमारा ये जो धाम है चित्रूपी धाम ये उस इंद्र के अतिरिक्त और कोई पवित्र नहीं कर सकता लेकिन वो पवित्र ऐसे नहीं करेगा अगर हमने अपनी शक्ति को बचा के रखा है तो नहीं करेगा पवित्र वो हमें पहले अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग करके परमात्मा के द्वारा पवित्र करवाने के लिए अपने को अधिकारी बनाना होगा कि ईश्वर अब आपका काम रह गया मेरा काम तो हो गया पूरा इतनी ही जानकारी थी मुझे बस मेरा काम पूरा हो गया अब आपका काम है और ऐसा होता ही है जब कोई टीम वर्क होता है तो कुछ कार्य किसी का कुछ किसी का कुछ किसी क्रम चलता है देखो इतना काम यह हो गया जैसे दौड़ देखिए नहीं दौड़ होती है एक मशाल दौड़ तो मशाल दौड़ में कई प्रतियोगी भाग लेते हैं उसमें कि इतना हिस्सा मुझे दौड़ना है इतना ऐसे दौड़ना है इतना ऐसे दौड़ना है अब प्रारंभ वाला वो न दौड़े तो दूसरा पकड़ेगा उसकी मशाल को फिर वो कहेगा आगे तो बढ़ करके आ अब वो कहे कि नहीं नहीं मैं ये आधे तक आऊंगा अब तू आ जा रुको मेरे हाथ से ले ले तो क्या नियम होता है वही पहुंचाना पड़ेगा उसको जिस बिंदु पर दूसरा दौड़ने वाला खड़ा हुआ है आगे जाने के लिए उसके हाथ पकड़ना पकड़वाना पड़ेगा उसको कैसे होता है ये? मशाल दौड़ नहीं देखी। तो मशाल हाँ, मशाल लेके लेके दौड़ता दौड़ता है। है। चार प्रतियोगी, चार पांच प्रतियोगी भाग लेते हैं उसमें, और दौड़ के क्षेत्र अलग के एक एक एक अलग बराबर हैं सबके लिए हाँ वो दौड़ एक ही मानी जाएगी पूरी वो टीम होती है पूरी एक टीम की विजय होती है नहीं तो टीम की विजय अलग अलग नहीं होती है मिलाकर के होती है तो वहां एक दौड़ा तुरंत ही दूसरे को पकड़ाया दूसरा दौड़ा फिर आगे उतना ही उसने तीसरे को पकड़ाया वो फिर आगे और दौड़ा तब जा करके जो लक्ष्य है वहां तक मतलब आगे पीछे हाँ अब दूसरी टीम ऐसी आएगी अब चारों ने मिलकर के दो टीमें हैं मान लो तो दोनों में से कितनी शीघ्रता से वो कितने काल में वो सारी दौड़ बार की है उसमें देखते हैं वो विजयी जाए हो जाएगी लेकिन यहां जो दृष्टान दे रहा हूं मैं इस दृष्टि से कि यहां जो टीम वर्क हो रहा है ऐसे ही यहां भी टीम वर्क है किस किस का जीवात्मा का और परमात्मा का दोनों का टीम वर्क है ये अर्थात न तो अकेले जीवात्मा चित्त को शुद्ध कर पाएगा न अकेले परमात्मा करेगा जैसे वहां दौड़ में एक नहीं दौड़ेगा मिल मिल के दौड़ेंगे लेकिन क्रम से अब यहां भी क्रम है नहीं, कर नहीं करेगा कर नहीं पाएगा नहीं बात यह करेगा नहीं वो सर्वशक्तिमान का अर्थ ही होता है कि जो नियम उसने बनाए हैं उनका पूरा पूरा पालन करना अब जी। कपर, नहीं। आप देखो, सर्वशक्तिमान अभी कह रहे हैं कि कपड़ा गंदा हो गया है परमात्मा कपड़ा करे ये तो इतना भी नहीं कर पा रहा है ये हाँ। देखो मैंने धो लिया मैं ज्यादा योग्य हूँ इससे तो ठीक ठीक यहाँ पर भी कि अब इसमें क्रम है जैसे वहाँ पर जो प्रतियोगी खड़े हुए हैं क्रम से अलग अलग यहाँ भी एक क्रम है तो पहला नंबर जीवात्मा का दूसरा परमात्मा का है अब तक हमें जो ज्ञान था को देख करके उसकी सब स्मृति व्यापक तो था अब उसको देख आ, तो तुमने ज्ञानों को जोड़ दिया ना कईयों को वृत्ति को भी जोड़ा प्रत्यक्ष को भी जोड़ा यहां शुद्ध प्रत्यक्ष चाहिए केवल वही और कुछ नहीं जैसे हम कोई खाद्य पदार्थ खा रहे हैं अब उसमें चावल भी है उसमें दूध भी है उसमें चीनी भी है उसमें और मेवाएं भी पड़ी हैं सारी तो हम क्या कहेंगे किसका सेवन कर रहे हैं <laughs> बहुत से नाम गिनाने पड़ेंगे ना यहां कहना चाह रहे हैं एक केवल एक केवल एक का ज्ञान हाँ निर्विकल्प शब्द तो दो में आ जाता है निर्विकल्प निर्वितर्क को भी कहते हैं निर्विचार को भी कहते हैं वो दोनों में आएगा क्योंकि यहां पर पतंजलि ने या व्यास ने निर्विकल्प शब्द का वैसे प्रयोग इन्होंने पतंजलि किया ही नहीं कहीं पर भी तो व्यवहार में जो हम निर्विकल्प बोलते हैं वो दोनों के लिए आता है और निर्वित केवल निर्वित के लिए आएगा निर्विकल्प निर्वितक के लिए भी निर्विचार के लिए भी दोनों के लिए आता है वो आगे जो आना है निर्विचार का लक्षण वहां भी घटेगा वो क्योंकि विकल्प शून्य शब्द यहां भी आया था देखो ये जो इसकी अवतरणिका थी इस सूत्र की श्रोतान मान ज्ञान विकल्प शून्यम तो विकल्प शून्य को क्या बोलेंगे निर्विकल्प निर्विकल्प ये भी है और भी निर्विकल्प है जितना है जितनी वस्तु है उसका स्वरूप जैसे हम तो जैसे हम शब्द तन्मात्र का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो शब्द तनमात्र जितना है बस उतना तो स्वरूप जैसे किसी कमरे में दस व्यक्ति बैठे हैं अब दस व्यक्ति बैठे हैं तो हमें दस का ज्ञान हो गया यही तक सीमा है बस अब ग्यारह ग्यारह में गुण जानेंगे हम तो नहीं, क्या उस विषय की उस जिस विषय का प्रत्यक्ष हो रहा है अब यहां प्रत्यक्ष ये भौतिक पदार्थों का नहीं करना है मैं यहां करना है मूल तत्व तक पहुंचने के लिए हम क्रम से पीछे को हटते हैं पहले पंचभूतों का फिर तन्मात्रों का फिर इंद्रियों का अहंकार का महत्व का प्रकृति का यहां तक अब पीछे को हटते हटते हटते सत्वरज तम का भी प्रत्यक्ष हो गया अब क्या जानेंगे हम हट गए जी साहब समाप्त खेल यहीं तक था बस प्रारंभ यहीं से होगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर लोग की चीजों में भी गुरुजी देखते हैं किसी सवाल को ये निकाल रहे नई समझ में आ रहा हो तो नई समझ में घंटा लग कई बार एक-एक सवाल ऐसे या तो नया सवाल आएगा या फिर कुछ नहीं अब यहाँ अब यहाँ नया क्या रहेगा जब सतुर तक पहुंचे और नया क्या आएगा कुछ भी नहीं है एकदम केंद्र पर जड़ पर पहुंच गए जैसे कल धान दिया था मैंने पर्वत का जब तक हम निम्न चोटियों में हैं, तो एक चोटी पर पहुंचे दूसरी दिखाई देने लगेगी अब उस पर जाने की इच्छा होगी वहां पहुंच गए फिर और तीसरी दिखाई देने लगेगी लेकिन अंतिम पर पहुंच गए तो अब कोई और दिखाई दे रही है हो गई यात्रा की समाप्ति अब कहा क्यों जा रहा है इनका प्रत्यक्ष इनको जान लोगे तो फिर अब चेतन पर आओगे अभी तो हम जड़ में ही फंसे हुए हैं ना जब प्रकृति तक का पूरा ज्ञान हो गया तो एक हम व्यवहार में भी कहते ना देखो मैं इतने ये सारे काम तो कर लू पहले तब आपका काम पकड़ूंगा पहले से इसे निबट तो मैं एक काम से जब ये काम कर रहा हूं वो पूरा हुआ नहीं और आप दूसरा काम लेकर के आ गए तो पहले एक काम तो पूरा कर ले तो पहले जड़ का ज्ञान उसके बाद फिर चेतन का नंबर आता है और चेतन में भी फिर क्रम है पहले जीव अपना ज्ञान फिर ईश्वर का चलिए भाष्य को देखते हैं इसका ये तो था था था। आ, है था था। हाँ ऐसा ही लगेगा लेकिन ये अभी तो हम बहुत पीछे हैं अभी बहुत पीछे हैं अभी तो प्रारंभ है, है ये संप्रज्ञात असंप्रज्ञात में अभी हम संप्रज्ञात की बात कर रहे हैं और संप्रज्ञात में भी चार भेदों में से प्रथम भेद की बात कर रहे हैं <laughs> <laughs> तो सूत्र में स्मृति परिशुद्ध हो के बाद शब्द है स्वरूप शून्य इव अब इव लगाया है स्वरूप शून्य इव स्वरूप से शून्य जैसा जैसे चित्त में जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है तो मानो कुछ है ही नहीं वहां पर है तो स्वरूप तो है उसका लेकिन अन्य मिश्रण न होने के कारण से वो केवल ऐसा लगता है कि स्वरूप से शून्य हो गया है इसलिए आगे स्वयं कहा कि अर्थ मात्र निर्भाषा केवल एक अर्थ मात्र बस उसी का बोध है उसी का ज्ञान है तो वो है निर्वितर और पीछे में संकीर्णता थी सभी सवितरका में संकीर्णता थी हाँ शब्द अर्थ भी शब्द ज्ञान भी साथ में मिला हुआ था और श्रुत अनुमान भी मिला हुआ था यह हम पीछे की अवतरणिका से जोड़ देंगे इस सूत्र की अवतरणिका में जो कहा है कि श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प शून्यम तो इसका अर्थ है पीछे वाले में श्रुत अनुमान ज्ञान भी था और व्यवहार में हम देख लेते हैं भाई सामने कोई आया हमारे तो नाम आएगा वो चीज अलग है वो शब्द में आ गया लेकिन नाम के अतिरिक्त जो उससे जुड़ी हुई अन्य स्मृतियां अन्य अनुभव जो भर रहे हैं हमारे पीछे के ये क्या है श्रुत और फिर उसको देख करके हम और अनुमान लगाते हैं आगे के वो अनुमान भी आ गया उसमें तो ये सब पीछे जुड़े हुए थे तो भाष्य में देखें कि या शब्द संकेत श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्ध जो पीछे अवतरण निका में कहा है वही यहां इकट्ठा हो गया देखो सब वही आ गया ना कि शब्द संकेत ये हो गया इसकी स्मृति और श्रुत की स्मृति और अनुमान अनुमान की स्मृति नहीं होगी यहां पर अनुमान तो नया ज्ञान होगा हां पीछे अनुमान हमने किया है उसकी स्मृति बन जाएगी इन सबके विकल्प से है विकल्पात्मक जो स्मृतियां हैं इन सब से जो परिशुद्ध है परिशुद्ध होने पर और ग्राह्य स्वरूप उपरक्ता जो ग्राह्य स्वरूप है ग्राह्य पदार्थ जो अवलंबन का आलंबन का विषय बना हुआ है जो प्रत्यक्ष का विषय बनाया है केवल उसी के स्वरूप से उपरक्त है कौन प्रज्ञा और स्वम इव प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम त्यक्ता ये इव को आगे ले लेंगे यानी स्वम प्रज्ञा स्वरूपम कैसा ग्रहणात्मक ग्रहणात्मक जो प्रज्ञा स्वरूप हो रहा है जो ज्ञान गृहित हो रहा है उसको छोड़ने जैसा प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम त्यक्ता इव ग्रहणात्मकम से अपने तो ग्रहणात्मक ज्ञान क्योंकि जो ग्राह्य विषय बना जिसको हम ग्रह ग्राह्य माने ग्रहण करने योग्य अब ग्रहण करने योग्य विषय का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ तो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ तो, तो प्रज्ञा का स्वरूप क्या बनेगा ग्रहणात्मक ये प्रज्ञा के स्वरूप की बात हो रही है देखो विशेषण किसका है ये प्रज्ञा स्वरूपम जो प्रज्ञा का स्वरूप बना है वो कैसा है ग्रहणात्मक ग्रहण हो चुका है प्रत्यक्ष ज्ञान उसमें आ चुका है ग्राही ग्राही बनाएंगे नहीं इंद्रियों को ग्रहण में लेते हैं नहीं इंद्रियों वो अलग होगी वहां पर लेकिन इंद्रिया जब ग्राही बनेंगी तो इंद्रिया ग्राही बनेंगी उस अवस्था में अब इंद्रियों का ज्ञान करना है हमें इंद्रिया ग्रहण जो बोल रहे हैं वहां तात्पर्य है ग्रहण करने वाली इंद्रिया वो विषय है हमारे लेकिन ग्राह्य कोटि में वो भी आएंगे ग्राह्य वो भी बन जाएंगे प्रज्ञा भी यह ग्राही बन जाएगी प्रज्ञा भी ग्राही बन जाएगी और ग्रहण जब कहेंगे जब वो साधन के रूप में है अगर मन अर्थ ले रहे हैं प्रज्ञा का हम तो प्रज्ञा से अगर मन अर्थ ले रहे हैं तो वो भी ग्रहण चित्त ले लो तो चित्त भी ग्रहणात्मक ग्रहण कहेंगे उसके लिए लेकिन यहां क्या है जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो ग्रहणात्मक है जो ग्राह्य विषय था उसके ज्ञान से युक्त है उसे ग्रहणात्मक कहा गया है तो त्यक्ता एवं पदार्थ मात्र स्वरूपा अर्थात प्रज्ञा का जो अपना स्वरूप है कि उसमें ग्रहण करने की जो शक्ति विद्यमान है जानने की शक्ति विद्यमान है उसको मान उसने छोड़ दिया है और केवल ग्रहणात्मक बन चुका है जैसे स्फटिक मणि का मानो अपना स्वरूप छुप गया है लेकिन है तो या नहीं है अपना स्वरूप उसका है नहीं है पुष्प के रंग से उपरक्त होने के बाद भी विस्फटक का अपना स्वरूप है कि नहीं है लेकिन उस समय पता लगता है तो वही यहां पर इव शब्द से कहा है कि मानो उसने छोड़ दिया है अपना स्वरूप लेकिन, लेकिन, लेकिन है लेकिन है स्वरूप है, है उसका अपना फिर भी इस समय ग्रहणात्मक इस समय जो ग्राह्य पदार्थ है उससे उपरक्त है पूरा वो तो अपना स्वरूप उसका छिपसा गया है और स्पष्ट किया ग्राह्य स्वरूपा पन्ना इव जो ग्राह्य है उसके स्वरूप से प्राप्त है पूरा उसके स्वरूप को प्राप्त है, है ऐसी हो जाती है उसे कहते हैं सा निर्वितर का समापत्ति ही तथा व्याख्यानम उसमें एक प्रमाण दिया है आगे कि तस् एक बुद्ध्युपक्रम ही अर्थात्मा अणुप्रचय विशेषात्मा गवादिर घटादिर व ये लौकिक दृष्टान्त करके समझाया है कि जैसे लोक में गो आदि पदार्थ हैं, घट आदि पदार्थ हैं, इनका हम जब ज्ञान करते हैं तो कैसा ज्ञान करते हैं तो कहा एक बुद्धि उपक्रम एक बुद्धि को प्रारंभ करने वाला एक बुद्धि क्या है अवयवी हम जब भी किसी वस्तु को देखेंगे तो ज्ञान कैसा होता है अवयवी के रूप में और ये न्याय दशा मत बहुत विस्तार से आई चुका है आगे भी आएगा तो एक अवयवी के रूप में एक बुद्ध उपक्रम और कैसा है वो अर्थात्मा अर्थ ही जिसका स्वरूप है और दिया एक विशेषण अणुप्रचय विशेषात्मा जो विभिन्न अणुओं से मिलकर के बना है क्योंकि अवयवी किसे कहते हैं जो अवयवों से मिलकर के बनता है और नया उत्पन्न माना जाता है वो क्योंकि उसमें हम एक बुद्धि लाते हैं एक है ये अब गाय एक खड़ी है सामने तो गाय एक है कि अनेक है वो गाय है लेकिन उसके हम और अंग देखते हैं अलग अलग उसके भाग कर देते हैं अलग अलग ये हाथ है ये पैर है ये कान है तो अब ऐसा बोलेंगे तो फिर वो बनेंगे अभी अभी जो हमने कहा गाय का कान तो कान बनेगा अभी, अभी। है किसी वृक्ष को लिया हमने तो वृक्ष क्या है अवयवी अब उसकी हमने एक डाल को देखा तो डाल अवयवी फिर डाल में एक पुष्प को देखा वो अवयवी फल को देखा तो वो अवयवी अब फल के हमने भाग किए उसमें से बीज निकला एक वो भी अभी अभी कहां तक जाएंगे सर्वत्र अवयवी जब तक मूल कणों तक नहीं पहुंचते हैं तो इस तरह से अणुप्रचय विशेषात्मा क्योंकि यहां दे रहे हैं उदाहरण गोघट आदि का तो ये तो अणुप्रचय ही रहेगा प्रचय माने समूह अणुओं का समूह यही उसका स्वरूप है पदार्थ का तो ऐसा ये ज्ञान होता है एक बुद्धिपक्रम एक बुद्धि को उत्पन्न करने वाला यहां इस वाक्य के द्वारा इन्होंने अवयभी को सिद्ध किया है और सच संस्थान विशेषः संस्थान विशेष किनका कहा भूत सूक्ष्म संस्थान विशेष जहां सम्यक स्थिति अणुओं की, की है किसी ने कौन करता है परमात्मा ऐसे संस्थान विशेष है वो पदार्थ वो अव्यवी। और भूत सूक्ष्म साधारणो धर्मः भूत सूक्ष्मों का वो साधारण धर्म है अब यह भूत सूक्ष्मों का धर्म जब बता रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं स्थूल भूतों की स्थूल भूत किस से बनते हैं सूक्ष्म भूतों से तो जो वस्तु बनती है वो क्या है धर्म जो बनता है उसे धर्म कहते हैं इसको उदाहरण में लेना है तो ऐसे ले सकते हैं जैसे घड़ा है हमारे सामने अब घड़ा यदि धर्म है घड़े को हमने धर्म बोला <coughs> क्योंकि ये उत्पन्न हुआ है तो घड़ा धर्म का धर्मी कौन होगा मिट्टी अब मिट्टी को धर्मी मान करके चलते रहो तो धर्मी एक रहता है और धर्म बदलते रहते हैं सुना होगा योग दर्शन में आता है धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम ये धर्म परिणाम है तो मृत प्रारंभ में धर्मी है, धर्मी है। और मृत अभी चूर्ण आकार में है चूर्ण रूप में है तो ये क्या है धर्म अब वही चूर्ण आगे चल करके पिंड रूप में आ गया अब ये नया धर्म आ गया अब वही पिंड घड़ा बन गया अब ये घड़ा एक धर्म आ गया अब वही घड़ा टूट गया तो कपाल के रूप में आ गया उसके अलग अलग ठीकरेज़ होते हैं तो ये धर्म हो गया और फिर आगे चूर्ण बन गया तो वो भी धर्म हो गया लेकिन मृत सब में है तो ऐसे ही यहां पर भूत सूक्ष्मों से जो पदार्थ बनेंगे तो ये सब पदार्थ भूत सूक्ष्मों के धर्म कह जैसे वहां मृत रूपी धर्मी के घट इत्यादि पिंड इत्यादि सब धर्म है जो तो तो रचना विशेष वो सब धर्म है और आत्मभूत वही उनका स्वरूप है उसी को अव्यवी कहते हैं और उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है कि फलेन व्यक्तिन अनुमित अर्थात ये जो धर्म है उत्पन्न हुआ ये व्यक्तिन फलन अनुमित जब व्यक्त रूप में हमारे सामने आ जाता है क्योंकि अव्यवी हम किसको कहें जिसका प्रत्यक्ष हो और प्रत्यक्ष होना ही व्यक्त होना है प्रकट होना जब तक अप्रकट है हमारे लिए हम अव्यवी नहीं कह पाएंगे उसको तो व्यक्त न फलेन अनुमित व्यक्त फल के द्वारा उसका ज्ञान होता है अनुमान जिसको करेंगे वो धर्मी का हाँ ये धर्मी का अनुमान करेंगे और स्व व्यंजकाजन अपने व्यंजक से प्रकट होने वाला व्यंजक कहते हैं प्रकट करने वाला और व्यंजन अंजन प्रकट होने वाला अंजु व्यक्ति मृक्षण कांति गतिशु तो स्व व्यंजकांजन अपने व्यंजक से अभिव्यक्ति जिसकी होती है ऐसा वह प्रादुर्भवती मतलब अभिव्यक्ति का व्यंजक और अभिव्यक्ति का कारण हाँ वो कारण हो गया और जो व्यक्त हुआ है वो अंजन अंजना में जो करेंगे लुट हम ये भाव में कर सकते हैं जो अव्यक्ति हुई है वो और व्यंजक में कर्ता में है प्रत्यय और ये जो धर्म हम देख रहे हैं अलग अलग घट में कहीं कपाल है कहीं घट है कहीं पिंड है ये इसको कहा कि धर्मांतर से कपाल आदेह उदय च जब कोई भिन्न धर्म उत्पन्न होता है जैसे घट है इस समय और अब कपाल बन गया वो तो पीछे का धर्म क्या हुआ तिरुभवती वो छिप गया वो अब नहीं है अब उसको घड़ा कहेंगे क्या पहले घड़ा था अब नहीं है तो इस प्रकार से ये सारा जोड़ दे रहे हैं जिस बात पर उसको आगे कहा कि स एषा धर्म अवयवी इतुच्य इस प्रकार से ये जो धर्म है स ऐसा धर्म यह धर्म अवयवी कहा जाता है ये अवयवी इसलिए भी सिद्ध कर रहे हैं क्योंकि आगे जो अवयवी को नहीं मानते उनका थोड़ा खंडन करेंगे इसलिए इसको सिद्ध किया और ये अवयवी कैसा है और उसकी विशेषताएं बताएं कि यो असौ एक महाश्च अणिया स्पर्शवांश्च ये एक है पहली बार अवयवी एक होता है अवयव अनेक होते हैं और महान चणिया ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है छोटे बड़े पदार्थ होते ही है और स्पर्शवांश्य स्पर्श गुण होगा इसमें क्योंकि अणुओं से मिलकर के बना है हुँ? तो स्पर्शवांश और क्रिया धर्म कश द्रव्य का धर्म होता है उसमें क्रिया रहती है तो क्रिया धर्म वाला है और अनित्य उत्पन्न हुआ है तो अनित्य भी रहेगा तेन अवयवीना व्यवहारा क्रियंत इस अवयवी के द्वारा हम सब संसार में व्यवहार करते हैं और यदि हम अवयवी को नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारे व्यवहार चल ही नहीं सकते और जो व्यक्ति अवयवी को नहीं मानता है व्यवहार करते समय वह भी अवयवी मान करके ही करेगा तो भले ही उसको स्वीकार न करे तो इसलिए आगे कहा कि यस्य पुनः अवस्तु कह जिसके मत में अवस्तुकह का तात्पर्य वस्तु है ही नहीं अवयवी है ही नहीं और क्या है कि सप्रचय विशेष केवल अणुओं का समूह मात्र है बस और कुछ भी नहीं है ऐसा जो मानता है, है? च कारणम अनुपलभ्यम और वहां सूक्ष्म कारण दिखाई दे नहीं रहा है जिनसे बना है वो तब तो पता लगेगा नहीं अर्थात जो प्रचय विशेष मान रहा है वो तो प्रचय किन का हुआ अणुओं का और अणु दिख नहीं रहे वहां पर वो अनुपलभ्य है इसमें एक पाठभेद ही मिलता है इसके आगे जो अनुपलभ्यम दिया हुआ है जिसमें आगे पाठभेद आता है अविकल्पस्य इतना और बढ़ा हुआ है।, है इसमें है कारणम तो ये आगे जोड़ देंगे तो च सूक्ष्म अनुपलभ्यम किसका अविकल्प जिसको वो उसके रूप में नहीं ले रहा है अवयवी के रूप में और सूक्ष्म कारण जिसको प्रचय विशेष कह रहा है वो अनुपलब्ध है उसके लिए अब यदि वो ये कह रहा है कि मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं अवयवी माना नहीं सूक्ष्म कारण अनुपलब्ध हैं, तो किसका कर रहा है प्रत्यक्ष उसका ये कथन मिथ्या कहलाएगा वही कह रहे हैं आगे कि तस्य अवयवी अभावात अवयवी तो माना नहीं उसने तो अतद्रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानम उसका वो ज्ञान कैसा होगा मिथ्या ज्ञान होगा अतद्रूप प्रतिष्ठा होने के कारण से तो अवयवों ज्ञान मान रहा है। वही तो कहा है कि अनुपलभ्य हम वो दिखते ही नहीं ये न्याय में नहीं आया था <laughs> जिनका परचय बोल रहा है वो दिखते नहीं जो दिख रहा है उसको मानता नहीं दिख रहा है अवयवी उसको मानता नहीं, नहीं दिख रहे हैं अवयव अव। उनको मान रहा है तो ये हर तरफ से झूठा हो गया वो तो <laughs> तो मिथ्या ज्ञानमित प्रायण सर्वम एव प्राप्तम मिथ्या ज्ञानम सारा उसका मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा और जब मिथ्या ज्ञान कहलाएगा और वो ये दावा करे कि मुझे सम्यक ज्ञान हो रहा है तो कहा आगे के कदाचित सम्यक ज्ञानम किम से आग? क्या होगा फिर क्यों विषयाभावा भावा विषय के तात्पर्य अब यभी यद यद उपलब्य तत् अवयवी तवे न आमनातम यह एक सिद्धांत पक्ष दिया कि हम संसार में जो जो भी उपलब्ध करते हैं तत्त उस सभी के लिए अवयवी शब्द से कहा जाता है आमनातम बोला है इनके बार बार मना अभ्यासे यानी हर जगह जहां देखेंगे वहां अवयवी ही है वो तस्माद अस्ति अवयवी अवयवी है यो महत्वादि व्यवहारापन्न महत्व आदि आदि से अणियान पीछे कहा था ना वो सब ले लेंगे इन सब व्यवहारों से बड़ा है छोटा है मोटा है पतला है अनेक प्रकार के शब्द प्रयोग में आते हैं इन सब व्यवहारों से वो युक्त है और ऐसा ही अवयवी समापत्तिर निर्वितया विषयों भवती निर्वित समापत्ति का ये अवयवी विषय बनता है अब वहां अवयवी ये नहीं रहेंगे जो ये दृष्टांत के रूप में दिए हैं क्योंकि दृष्टांत दिए जाते हैं वो जिनको हम प्रत्यक्ष जानते हैं अब समाधि में होने वाले विषयों के प्रत्यक्ष तो हमें पता नहीं लेकिन उनको समझाने के लिए इन दृष्टांतों को लिया तो इन दृष्टांतों को लेकर के ये नहीं मान लेना है कि समापत्ति के ये विषय बनेंगे अर्थात बनेगा तो अवयवी ही वहां पर लेकिन वहां अवयवी भूत तन्मात्र इंद्रिया आदि क्योंकि ये भी तो प्रचय विशेष है ये भी तो प्रचय विशेष है जब तक हम मूल प्रकृति तक नहीं पहुंचेंगे ये सारे प्रचय विशेष ही कहलाएंगे विशेष समूह विशेष समूह तो इस तरह से ये निर्भित का स्वरूप पूरा हुआ तो था कोई बात नहीं प्रकरण निर्भित का चल रहा है नहीं तो निर्भित में अभी भी का ज्ञान होता है हो गया प्रकरण <laughs> हैं? तो जाएक तो जाएक हैं नहीं जिस समय व्यास जी थे उस समय थे मान्यताएं तो अज्ञानता की संसार जब से बना है चली आ रही है ये अब उस उस काल में उस की मान्यता वो किसी के नाम से चल पड़ी कभी किसी के नाम से चल पड़ी वर्तमान में बौद्धों के नाम से चल पड़ी है ये तो कलंक बौद्धों का हुआ ना फिर उन्होंने क्यों अपने नाम ले लिया ये अज्ञानता है ये तो कि कहीं कोई अपराध किया गया जैसे आतंकवादी करते हैं ना तो बाद में जो है वो घोषणा भी करते हैं कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं हैं? ये मैंने किया है जिससे लगे कि हम इतने प्रबल हैं शक्तिशाली हैं तो अज्ञानता की मान्यता चली ही रही थी बौद्धों ने अपने सिर पे ले लिया चलिए प्रणव ध्वनि